शांति शांति ही ओम इस वेद विज्ञान की चर्चा में वेद का क्या उपदेश है क्या निर्देश है क्योंकि ये जो धर्म है जिसे हम वैदिक कहते हैं वैदिक धर्म कहते हैं तो वो वेद में कहाँ है और उसमें क्या लिखा है हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दसवें मंडल का जो अंतिम सूक्त है एक सौ नब्बे उसमें चार मंत्र हैं उस सूक्त का ऋषि संवर्णन है और देवता संज्ञान है वेद के बारे में चर्चा करते हुए महर्षि शौनक ने अपने ग्रंथ बृहद देवता में देवताओं का वर्णन करते हुए संवर्णन की बात कही है वो कहता है कि ये ऋग्वेद का जो दसवां मंडल का अंतिम सूक्त है ये एकीकरण का सर्वोत्तम उपाय है सबसे बड़ा आधार है अर्थात यदि किसी बात को हम किसी आदर्श रूप में ले जा सकते हैं तो उसके उपाय और उसके स्वरूप के बारे में इन मंत्रों में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है पीछे हमने देखा था पहले मंत्र में तो ये सारे संसार की रचना है वो रचनाकार जिसके जिसका अधिकार है वो अपने अधिकार से अपने साम्राज्य से अपने ऐश्वर्य से वो मनुष्यों को भी भरपूर करता है तो उस भरपूर ऐश्वर्य को पाने के उपाय के रूप में इन मंत्रों में जो चर्चा है उसे हम धर्म कहते हैं हमने दूसरे मंत्र में देखा संगक्ष ध्वम सम्वो मनांसी जानता अर्थात हमारा जो विचार और चिंतन है वो एक जैसा हो हमारी जो वाणी है वाणी का उपयोग या प्रयोग व्यवहार है वो भी एक दूसरे के अनुकूल हो और हम जो क्रिया करें वो भी हमारी एक दिशा में जाने वाली हो और ये बात कोई हम पहली बार करेंगे या पहली बार होगी ऐसा नहीं है देवाभागम यथा पूर्वे जो भी समझदार आदमी हुआ है विद्वान हुआ है जिसने भी इस समाज को एक करने का यत्न किया है उन सब ने भी ऐसा ही किया है इसलिए आप यदि चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए तीसरे मंत्र की हम चर्चा कर रहे थे और तीसरे मंत्र में कहा गया था समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मनः सह चित्तमेश हमने इस मंत्र के जो भाग किए थे उसमें पहला भाग था समानो मंत्र दूसरा भाग था समिति ही समानी तीसरा है समानम मनः सह चित्तमेशा चौथा है समानम मंत्रम अभिमंत्र और अंतिम है समान वो हविषा इसमें पहले जो वाक्य है पहला जो बात है उसकी हम चर्चा कर चुके समानो मंत्रह अर्थात जो हमारा चिंतन है विचार है ज्ञान है वो समान हो समान एक जैसा नहीं है समान है एक दिशा में जाने वाला है एक दूसरे का पूरक है तो हमारा मंत्र हमारा विचार समान हो समिति ही समानी। वो जब हम मिलकर बैठते हैं हमारी सभा बनती है समिति बनती है संगठन बनता है तो उसमें भी हम सब एक ही तरह से विचार करें समिति ही समानी ही समानम मनह सह अगला जो पद है अगला जो चरण है ये चरण ये पहली दो जो बातें हैं उनका पूरक है आपका मंत्र समान हो आप मिलकर भी समान रूप से विचार कर सकें ये जो परिस्थिति है वो पैदा कैसे होती है वो कहता है समानम मनह सहचित दो शब्द हैं मोटे अर्थ में समानम मन आपका मन एक जैसा होना चाहिए और सह आपका चित्त भी एक जैसा होना चाहिए समान होना चाहिए इसमें विचारने के लायक दो शब्द हैं मन और चित्त यद्यपि इस पर प्रसंग से अनेक बार बात हम कर चुके हैं लेकिन इसकी व्यापकता से इसका वर्णन बार बार आता है जो पाश्चात्य चिंतन है या आधुनिक चिंतन है वो चेतना की पहचान उनके पास नहीं है चेतना की उनके पास कोई परिभाषा नहीं है कोई लक्षण नहीं है कोई उसको जानने का उनके पास प्रकार तरीका नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो जो है उसी का विभाजन करते हैं उसी को चेतना का हिस्सा बनाते हैं उसी को उसके साधनों का भाग बताते हैं और उनके यहाँ जैसे वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य में वैदिक दर्शन में एक लंबी प्रक्रिया है पहला विभाग तो जड़ और चेतन का है जो विभाग हमारे आज के अध्ययन को पता ही नहीं है मान्य ही नहीं है उस पर उसका विचार करने की योग्यता या क्षमता ही नहीं है तो सबसे पहले इस संसार में ये अनुभव करना कि सत्ता दो हैं एक जड़ है और एक चेतन है सबसे बड़ा अंतर वर्तमान का और वैदिक साहित्य का यही है वो दो वहाँ हैं ही नहीं आधुनिक लोगों को दो का पता ही नहीं है लेकिन इससे भी आगे की बात ये है कि वैदिक साहित्य में जड़ के जो विभाजन हैं या उसकी रचना के जो स्तर हैं वो स्तर भी ज्ञात नहीं है परिभाषित नहीं है वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की कोई चीज़ अलग अलग नहीं है वहाँ इंद्रिया नाम की कोई चीज़ अलग अलग नहीं है मन का इंद्रियों का जो संबंध है, है विभाग है उसका उन्हें पता नहीं है वो सब काम आत्मा का मन का बुद्धि का चित्त का अहंकार का सब काम वो माइंड नाम से ले लेते हैं उनके लिए इसी के जो काम हैं इसी को वो भेद के रूप में देखते हैं कि वो चेतन मन है अचेतन मन है अवचेतन मन है अर्धचेतन मन है ये हमने विस्तार से शिव संकल्प सो तो में व मंत्रों में देखा था प्रसंग से यहां भी चर्चा है यह कहता है समानम मनः सहचित जो हमारा विचार है वो एक जैसा बने तो जो उसकी आधारभूत सामग्री है वो कहां पर है वो होती है मन में और वो होती है चित्त में और चित्त और मन को कैसे बांटेंगे रचना की दृष्टि से तो मन बुद्धि और चित्त सारी महत्व के रूप हैं प्रकृति का जो सबसे पहली निर्माण या रचना है या विकार है वो सबसे सूक्ष्म जो पदार्थ है जो अध्ययन में आता है जो रचना का आधार बनता है उसे महत कहा गया है उसका दूसरा नाम बुद्धि तत्व भी है अर्थात ये बुद्धि तत्व ही है जो चेतन का सहयोग करता है चेतन के साथ काम कर सकता है चेतन के पास जाने की योग्यता है तो ये जो महत है यही बुद्धि है यही चित्त है यही मन है मन और बुद्धि और चित्त ये इसके कार्य के विभाजन से इसका अलग अलग नाम रखे हुए हैं इसका जो मुख्य भाग है मन और चित्त मन जो है उसका काम है जो सामग्री प्राप्त है उस पर विचार करना उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में चिंतन करना इसलिए मन के काम को जिस शब्द से हम समझते हैं उसे मनन कहते हैं जब हम बाहर के साधनों के बिना उसका अध्ययन करते हैं किसी वस्तु का तो वो मनन है क्योंकि बाकी सब क्रियाएं तो बाहर से जुड़ी हुई हैं श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार मतलब हमने कानों से सुन लिया आंखों से पढ़ लिया और फिर उसके बाद मनन करना जो हमने पढ़ा जो हमने सुना जो देखा वो कैसा है कितना है कितना ठीक है कितना गलत है कितना उचित है कितना अनुचित है इसका जब हम विचार करते हैं तब इसको हम मन कहते हैं तो ये विचार करने का जो प्रकार है तरीका है दिशा है वो भी हम सब की एक जैसी होनी चाहिए समानम मन आगे कहा है सहचित सामान्य रूप से चित्त शब्द का अर्थ है जो चेतना से कुछ जुड़ा हुआ है जिसके अंदर ज्ञान है जिसके अंदर संवेदना है जिसके अंदर अनुभव है लेकिन दर्शन में जो चित्त का काम है वो सबसे बाद का है मन और बुद्धि के बाद का क्योंकि चित्त जो है हमारी पुरानी चीज़ को संग्रहित रखता है और वर्तमान में उसे उपस्थित कर देता है हमें आज किसी चीज़ की आवश्यकता है जैसे हम घर के अंदर अपनी वस्तुओं का संग्रह करते हैं ये सोचते हैं कि ये वस्तु किसी समय काम आ सकती है ये सोचकर हम उस वस्तु को किसी स्थान पर रख देते हैं यदि काम के समय वो वस्तु याद तो आ जाए तब तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है लेकिन यदि काम के समय वस्तु का स्मरण नहीं आए तो वस्तु हो ना हो बेकार है तो चित्त का काम है चीज को अपने अंदर समेटकर रखना सुरक्षा पूर्वक रखना और समय आने पर उसको उपस्थित भी कर देना तो स्मरण जिसे हम कहते हैं तो ये स्मरण के बिना हमें वर्तमान का कोई लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि काम केवल वर्तमान से नहीं हो रहा है ये वर्तमान जो बना है जो इसकी ऊंचाई है वो पुरातनता पर आधारित है यदि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं फिर अगले पढ़ने का अवसर ही नहीं आता यदि हमें सुना हुआ याद नहीं रहता सुनने का फायदा ही कुछ नहीं था हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं अनुभव करते हैं और वो सारा अनुभव हमारा हमारे किसी कोने में संग्रहित हो जाता है वो जो कोना है जिसके अंदर वो संग्रह है उसे हम चित्त कहते हैं उस चित्त से हमें ये लाभ होता है कि जब भी आवश्यकता होती है वहाँ वो चित्त हमारे काम आ जाता है चित्त की विस्तार से जो चर्चा है वो योग दर्शन का विषय है उसको यहाँ बहुत विस्तार में नहीं लेंगे लेकिन जो अध्ययन का आधार है वहाँ चित्त ही है चाहे वो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनके बात करते हुए प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो भी कहा गया है उनमें अंतिम चीज़ है स्मृति अर्थात हमारे पास जो चीज संग्रह में विद्यमान है वो समय पर हमारे लिए उपस्थित हो जाए अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति जो अनुभव हमने लिया है जो देखा सुना जाना है वो हमसे अभी दूर नहीं गया है वो विरोध में नहीं है उपस्थित है तो वो जो उपस्थिति है उसको हम स्मृति कहते हैं वो स्मृति जो चीज को लाती है हमारे सामने उपस्थित करती है वो चित्त का विषय है तो मंत्र ने जो बात कही है वो ये कहता है कि जो वर्तमान का सोच है उसके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए कि वो एक जैसा सोच सके इसलिए मंत्र ने कहा समानम मन और दूसरी बात कहता है सह चित्त हमारा चित्त भी उसका वैसा ही सोचने वाला होना चाहिए ओ शांति देवा शांतिर्ब्रह शांति शांति शांतिर शांति शामा शांतिरे ओ शांति शांति शा